परमार्थ प्रसंग इकहत्तर ध्यान का गूढ़ रहस्य है जीवात्मा अर्थात अहम अभिमानी चैतन्य का हृदय में अंतकरण के अंतस्तर में अपने यथार्थ स्वरूप परमात्मा या सगुण ब्रह्म परमेश्वर इष्ट को स्थापित करके उनके ज्योतिर्मय आनंदमय प्रेममय रूप तथा भाव में विषया शक्ति वर्जित मन को युक्त या तदगत करने का अभ्यास करना जब यह भाव परिपक्व होकर पूर्णता को प्राप्त करेगा तब वह प्रवाहित होगा, तभी इष्ट में तन्मय हो जाएगा। इसी अवस्था को भाव या समाधि कहते हैं बहत्तर प्रतिदिन निष्ठापूर्वक जब ध्यान करने का अभ्यास करने से वह एक नशे के समान हो जाएगा और ध्यान जमने पर जैसे एक नशे का भाव हो जाता है वह ध्यान के बाद भी न्यूनाधिक कुछ समय तक बना रहता है और उससे आनंद की अच्छी अनुभूति होती है इसलिए ध्यान के बाद कुछ समय तक आसन त्याग नहीं करना चाहिए और न संसारी विषय संबंधी बातचीत करनी चाहिए करने की इच्छा भी नहीं होती रुकावट महसूस होती है कष्ट होता है ध्यान इस भाव को जितना हो सके स्थायी करने की चेष्टा करनी चाहिए तिहत्तर शराबी या अफीमखोर जैसे समय पर नशे की चीज न मिलने पर महा अशांति बोध करते हैं उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता ठीक वैसे ही साधक की भी अवस्था उस दिन हो जाती है जिस दिन वह नियमित ध्यान जप नहीं कर पाता जिस विषय का भी अभ्यास करो सभी में यह बात लागू होती है चौहत्तर हम संसारियों के लिए भी क्या कुछ आशा है क्यों न होगी खूब है भगवान क्या केवल सन्यासियों के हैं सभी उनकी संतान हैं संसारी क्या नहीं है हम लोगों सन्यासियों का भी तो यह संसार है देखो ना यही तुम सब शिष्यगण हो तुम लोगों के लिए फिकर रहती है मठ मिशन के साधुओं के लिए सोचना विचारना पड़ता है श्री राम देव के कार्यों के लिए चिंता रहती है लोगों के दुख दारिद्र सुख दुख की बातें सुननी पड़ती है और उससे चित्त दुखित होता है पर फर्क है अपने लिए सोच फिकर करना और दूसरों के लिए करना विद्या का संसार और अविद्या का संसार संसार में रहो कोई क्षति नहीं पर संसार तुम पर सवार ना हो जाए इसका ख्याल रखो बाहर से संसार में रहो सांसारिक कर्तव्य कर्म सब करते जाओ पर भीतर जैसे त्याग का भाव निष्क्रिय निर्लिप्त भाव जागृत रहे